राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है गणित शिक्षण के ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ सीखें पहाड़ा आज बच्चे सीखेंगे 5 का पहाड़ा प्यारे प्यारे सभी बच्चों को प्यारी प्यारी नमस्ते आज सबसे पहले सुनेंगे सोनू और मुनिया की कहानी हुआ यूं कि एक दिन सोनू ने पतंग और डोर खरीदने के लिए अपने बाबूजी से रुपए मांगे बाबूजी मुझे पतंग और डोर खरीदने के लिए 50 रुपए चाहिए अरे इतने रुपए <laughs> किसने कहा कि ये पतंग और डोर के लिए ₹50 लगते हैं मैं बताऊं बाबूजी हां हां बताओ ना वो जो हमारे पड़ोस में कमल रहता है ना हां उसने इससे कहा कि ढेर सारी पतंगें और ढेर सारी डोर के लिए ₹50 लगते हैं हम्म ये बात है अब बेटा ये तो फिजूल खर्ची है और रुपए छोड़ो पतंगें भी छोड़ो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं नहीं नहीं नहीं मुझे कहानी नहीं सुननी पहले रुपए दीजिए अच्छा बाबा पहले रुपए देता हूं फिर तो कहानी सुनोगे हां फिर सुन लूंगा अच्छा ठीक है आ, ये ये लो भाई ये हां ये हो गए 50 लो भाई ₹50 लो इतने सारे रुपए ये ₹50 हैं बाबूजी हां भाई ₹50 ही हैं मगर इसमे लिखा है ₹5 ये तो ₹5 हैं हां ये एक नोट ₹5 का नोट है ये पांच-पांच रुपए के 10 नोट हैं भाई पांच-पांच रुपए के 10 नोट नहीं बाबूजी मुझे पांच-पांच रुपए के 10 नोट नहीं बल्कि ₹50 चाहिए <laughs> अरे भाई ये ₹50 ही हैं अल्लाह ये नोट मुझे ला देख हां देख ये एक नोट कितने का है ये नोट अरे भाई पढ़ ना इस पे क्या लिखा है बाबूजी इस पर तो लिखा है ₹5 देखा मुनिया ने पढ़ लिया हां ये एक नोट ₹5 का नोट है और ये अब दूसरा नोट हम लेते हैं ये ये भी पांच का है ना हां बाबूजी तो भाई 5 जमा 5 कितने हुए 5 जमा 5 6 7 8 9 10 हां 10 5 जमा 5 हुए 10 हां 10 शाबाश और अब ये 5 का तीसरा नोट हमने लिया 10 जमा 5 कितने हुए बोलो बोलो ना अरे भाई 10 जमा 5 हुए 15 कितने हुए 15 15 अच्छा ये बताओ कि ये 15 हुए कैसे हम्म चलो मैं ही बताता हूं भाई जब किसी संख्या में 5 जमा करें तो चार अंक छोड़कर जो संख्या आती है वही संख्या जमा करके आने वाली संख्या होती है हमने जब 10 में 5 जमा किए तो 11 12 13 और 14 इन चार अंकों को छोड़ा कौन से चार अंकों को छोड़ा बताओ 11 हां 12 13 और 14 तो संख्या आई 15 क्या संख्या आई 15 हां 15 10 जमा 5 हुए 15 अब इसी तरह हम 1 5 का नोट और लेते हैं ये अब 15 जमा 5 कितने हुए मैं बताऊं बाबूजी हां हां बताओ सोनू 15 जमा 5 हुए 16, 17, 18, 19, 20 हाँ 20 हुए बिलकुल ठीक और ये 20 और इसमें 5 और मिलाए अब कितने हुए हाँ 25 हाँ 25 आब 25 आब 25 में 5 मिलाए ये तो अब कितने हुए तीस तीस बाबुजी हाँ 30 और ये 30 में 5 और मिलाए ये हुए 35 और ये 35 में 5 और मिलाए तो हुए 40 और ये 40 में 5 और जमा किए तो हो गए 45 और 45 में आखिरी ये 5 का नोट मिलाया तो अब कितने हुए अरे भाई 50 हुए ना हां बाबूजी 45 और 5 50 हुए ना जी हम्म तो ये ₹50 हुए या नहीं हां बाबूजी ये ₹50 ही हुए यानी अब हो गए <laughs> क्या कहा अब हो गए अरे भाई ये पहले से ही ₹50 थे हां अब मैंने 5 के एक-एक नोट को जमा करके तुम्हें बता दिया कि ये ₹50 हुए कैसे भाई इसका एक और तरीका भी है वो क्या बाबूजी देखो जब हम 5 का एक ही नोट लेते हैं तो 5 का एक नोट हुआ सिर्फ ₹5 यही हुआ ना हम्म हु? यानी 5 पाँच एकम 5 5 एकम 5 हम्म 5 एकम 5 और 5 को जब हमने दो बार जमा किया तो क्या हुआ यानी 5 दूने कितने हुए 10 5 दूने 10 5 दूनी 10 5 को हमने तीन बार जमा किया यानी 5 तीए 15 शाबाश 5 को 4 बार जमा किया तो यानी 5 4 20 हां मुनिया तुम बोलो 5 4 20 हां 20 5 को 6 बार जमा किया यानी 5 6 हां 30 30 5 6 30 30 में 5 और जमा किए यानी 5 को 7 बार जमा किया यानी 5 सत्ते हुए कितने हुए भाई 35 कितने हुए 35 हां 35 और 5 को 8 बार जमा किया यानी 35 में 5 और जोड़े तो हुए 40 40 हुए ना यानी 5 8 40 मुनिया तुम 40 40 5 को 9 बार जमा किया यानी 5 8 40 और 5 को 10 बार जमा किया यानी 5 10 50 5 10 50 समझ गए ना गुणा की गई संख्याओं को विशेष क्रम से लिखने जानने पढ़ने या बोलने को ही पहाड़ा कहते हैं अभी तुमने बनाया 5 का पहाड़ा क्या बनाया 5 का पहाड़ा और अब बाबूजी अब कहानी सुनाइए ना कहानी भी सुनाएंगे भाई पहले गीत E campat i faig don'unides, Faig ecampat i faig d'unides, Faig dir arendre, faigxeu que vis, faig dir arendre, faigu 55 25 56 30 55 25 56 30 57 35 58 40 57 35 58 40 59 45 51 50 59 45 51 50 51 50 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 5 को दो बार जमा किया तो हुए 10 यानी 5 दूनी 10 10 5 को तीन बार जमा किया यानी 5 तिया 15 <दरीज़ी> 5 को चार बार जमा किया यानी 5 चौके 20 <स्यानल> 5 को पांच बार जमा किया यानी 5 पंजे 25 5 को 6 बार जमा किया यानी 5 6 प्लीज 5 को 7 बार जमा किया यानी 5 7 35 5 को 8 बार जमा किया यानी 5 8 40 40 शाबाश 5 को 9 बार जमा किया यानी 5 9 45 और 5 को 10 बार जमा किया i mean, 5, 10? 50. 5, 10? 50. 50. 50. Shabash. Paans. 5, 1, 5, 5, 2, 10 5, 1, 5, 5, 2, 10 5, 3, 15, 5, 4, 20 5, 5, 5, 25, 5, 6, 30 5, 5, 25, 5, 6, 30 5, 7, 35, 5, 8, 40 5, 8840 5 45 5 दहाई 50 5 नीम 45 5 दहाई 50 5 दहाई 50 5 दहाई 50 गीत के बाद अब बारी है कहानी की हुँ? तो सुनो एक गांव में एक मछुआरा रहता था उसका एक लड़का था उसका नाम था कालू कालू बड़ा ही फिजूलखर्ची था कालू के पिताजी उसकी फिजूलखर्ची से बड़े तंग थे वो रोज-रोज पैसे मांगता और उन्हें बेकार की चीजों में खर्च कर देता फिर क्या हुआ बाबूजी भाई एक दिन मछुआरा बीमार पड़ गया हुँ? और उसने पहली बार अपने दूसरे साथियों के साथ कालू को मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में भेजा फिर बाबूजी भाई कालू ने समंदर में पकड़ी 5 मछलियां और एक मछली की कीमत उसने रखी ₹5 और फिर उसने बाजार में जाकर वो पांचों मछलियां बेच दी उसे कितने रुपए मिले बोलो सोनू तुम बोलो कितने मिले 25 ₹25 शाबाश ₹25 लेकर कालू जब रात को घर पहुंचा तो उसने वो रुपए अपने पिताजी को दिए मछुआरे ने उन रुपयों में से कुछ रुपए अपने पास रख लिए और बाकी उसने कालू को दिए और कहा ये लो तुम्हारी जेब खर्च के लिए ये रुपए हैं पिता की ये बात सुनकर कालू रो पड़ा वो बोला बाबूजी आज मुझे पता चला कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं अब मैं मैं फिजूलखर्ची नहीं करूंगा और फिर उसने फिजूलखर्ची करना छोड़, छोड़ दिया।, दिया फिर उसके पिताजी जो पैसे उसे देते उनमें वो कुछ जमा करता और कुछ खर्च करता हम्म क्यों कैसी लगी कहानी बड़ी ही अच्छी और तुम्हें सुनो तुम क्यों चुप हो बाबूजी हां इन 50 रुपयों में से मैं 30 रुपए अपने गुल्लक में डाल लूं डाल दो इसका मतलब तुम्हे कहानी अच्छी लगी जी बाबूजी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ सीखें पहाड़ा विषय संयोजन डॉ अनु राजपूत विषय मार्गदर्शन डॉ हरमेश लाल कलाकार हर्ष बाला अनन्या नाथ सूची तथा प्रभुदयाल खट्टर संगीत एवं गायन अजीत होरू ध्वन्यांकन दिलीप निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा आलेख निर्माण एवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खट्टर